उपासना पर्म। जैसे कर्म उपासना जिसका है संस्कार उ, उसी अनुसार है जैसे संस्कार है ऐसे फलभोग की इच्छा रहेगा तो तद योनि भी प्राप्त हो जाएगा इसको आगे सान्दोग्योपनिषद मंत्र तो यहाँ साक्षाध्य है अथई तय कथो न कतरेण च न इमानि क्षुद्राणी असस्कृत आवर्तीनी भूतानी अथ एक हो कथोर ये दोनों मार्ग दोनों मार्ग अर्थात तो गमना गति के लिए दो मार्ग शास्त्र में कहा जाता है कि उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायण एक हो पथोर न कतरेण से न ये दोनों में से किसी में भी नहीं तो उनकी क्या गति होती है कि तानी इमानी क्षुद्राणी असकृत आवर्तीनी भूतानी होती जो जिनको ये उत्तरायण दक्षिणायन गति प्राप्त नहीं होता है वो ईमानी सब छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि हो जाते हैं असकृत आवर् शीघ्र शीघ्र पुनः अर्थात जन्म मृत्यु तो ये शीघ्र होगा बहुत आनी भगवंती ऐसा तो कहा जाता है कुछ कीड़ा होते हैं जिनका मतलब जीवन अवधि अड़तालीस सेकेंड होता है ऐसे भी कहा जाता है अर्थात तो तो जन्म हुए गए हमारे लिए अर्थात मनुष्य योनि के लिए हम कह देते हैं कि अड़तालीस सेकंड उनके लिए सौ साल अर्थात सभी योजना के लिए अपना अपना अर्थात बयस उसी मुताबिक जैसे तो ब्रह्मा जी का उनके दिन रात के अनुसार सौ साल कि मनुष्य के अनुसार वो कहे कि दो पराध है उनका जीवन तो उसी प्रकार के मनुष्य का दृष्टि से कह दिया जाता है असकृत आवर्ती भूतानी ठीक है थोर ज्ञानकर्मणों मध्ये केनापि केना ये न ते प्रवृत्ता प्रतिषिधान पथोर ये दोनों मार्गों में ज्ञान कर्मणो तो यहाँ ज्ञान शब्द से क्या लेंगे ज्ञान और कर्म ये दोनों मार्ग है उपासना।, उपासना, उपासना और कर्म उपासना करने से कौन सा मार्ग प्राप्त होगा उत्तरायण और कर्म से दक्षिण आय न कितने लोग ज्ञान कर्मणों मध्ये केनापि भी मार्गेण ये न प्रवृत्ता ये दोनों मार्गों अर्थात शास्त्र भी ही तो कर्म भी नहीं करते उपासना भी नहीं करते थे अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो प्रतिषिद्धानुष्ठाइन प्रतिषिद्धम अनुष्ठातुम शीलम ये अनुष्ठाइन प्रत्यय करके दिखाते हैं अर्थात स्वभाव तो वही करेंगे उनका शील स्वभाव हो जाएगा तत्शील आगे भाष्य में उनका क्या गति है कहते हैं तृतीय गति है। उसके लिए छोड़ उपनिषद में जाायस्व मृयस्व इति तृतीय स्थान ये तृतीय स्थान दो तो हो गया गति उत्तरायण दक्षिणायन ये तृतीय स्थान इसमें कहा गया जायस्व मृयस्व ये लोट लकार का रूप है किन्तु वहां लोट हुआ है क्रिया समिहारे लोट वास क्रिया समिहारे लोट लोटो ही सो वात तद नमोह ऐसे सूत्र है क्रिया समभिहारे लोट हो जाता है वहां विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ठ सम्प्रश्न प्रार्थना से उसे नहीं होगा क्रिया का समिहार अगर क्रिया बार बार हो रहा है तो लोट लकार हो जाएगा यहाँ जायस्व मृस्व अर्थात बार बार जन्म होना मृत्यु हो जाना इसलिए वह लोट लकार का रूप लिखा गया क्रियासम विहारे लोट ऐसे सूत्र है लोटो ही सो वाच तमो तद्भमो तत्म ये तृतीय स्थान हो गया इतनी सुते है ये चांदों के सूते हैं पंचम अध्याय में आता है।, है आगे भी कहते हैं ये तो ऐचरीय आरण्यों का मंत्र दे रहे हैं प्रजा ह तीसरो अत्यायमयुट मंत्रवर्णा प्रजा तीस्र तीन प्रकार की प्रजा होते हैं तीन प्रकार की प्रजा टीका में उसको कहते हैं जायस्व इति उसके लिए व्याख्यान दे दिए पुनः पुनः जायंते मियंत च बार बार जन्म होते हैं पुनः मृत्यु को प्राप्त करते हैं आगे तीसरे प्रजा विभाष्य में कहा गया उसके लिए कर कहते हैं तीस्र प्रजा स्वेदज अंडज प्रकार की प्रजा ये अर्थात ये जायस्व मृस्व इसी में आएंगे ये। और चतुर्थ प्रकार की प्रजा है जो जराज वो लोग इतना शीघ्र जायस्व मृयस्व में नहीं होते है इसलिए ये तीन दिया गया भाष्य में प्रजा है तीसरो अत्यायमूह अति आयु आयम अगर इन वतो धातु से घय करेंगे क्या रूप बन जाएगा आय बन जाएगा तो ए रस हो जाना चाहिए था क्योंकि इकार अंत धातु है जो घय करके छद में आय उसका द्वितीय अंत हो गया आयम आयम अर्थात मार्गम गति अति का उन्वय हो जाएगा ईय के साथ क्योंकि यू यहाँ क्रियापद है ते प्राग धातु हो, धातो संदी पर हुआ है अति और बीच में आ गया आयम व्यवधान होने पर भी अति यू अर्थात अतिक्रम्यू अर्थात गतवंत आयम आयम अर्थात मार्ग मार्ग को अतिक्रम करके वो दोनों चले मतलब चले गए कौन कहते हैं कि तीसरा प्रजा ये जो तीन प्रजा होते हैं स्वेदज अंडज और उद्भिज ये जो दोनों मार्ग है उत्तरायण और दक्षिणायण उसको अतिक्रमण करके चले जाते हैं अतिक्रमण करके अर्थात उसको पहुंच नहीं पाते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं अत इति मंत्र वर्णार्थ की कामें इसको करते हैं देवयान <hittri> ये दोनों मार्ग हो गए शास्त्र के अनुसार चलने वालों के लिए ये दोनों मार्ग हैं इसको अर्थात प्राप्त नहीं करते कष्ट गतिम गति को प्राप्त करते हैं ततो विरक्तस्य ब्रह्मज्ञाने इति दर्शयन् हेतु हेतुमत कर्मल उतुद्धसत् ब्रह्मज्ञाधेम्द विशुद्धसत्ति एवं कर्मफलम फलम कर्म का फल कह दिया गया तीन प्रकार की गति हो गया कर्म का फल क्या क्या गति हो गया उत्तरायण दक्षिणायन जाव मृयस्व ये तीन प्रकार की गति हो गयी इसको कह करके ततो विरक्तस्य अर्थात तीनों प्रकार की गति से जो विरक्त है फिर वो गति चाहता है नहीं चाहता है यही मुक्त हो जाना चाहता है ततो विरक्तस्य, ततो विरक्तस्य अर्थात कर्म फल विरक्त कर्म का फल से जो विरक्त हुआ तो विरक्त हो गया क्यों कहते हैं विशुद्ध सत्वस्य, सत्व बुद्धि चित्त चित्त विशुद्ध हो गया अर्थात तो और कोई वासना कामना नहीं रहा अंदर में कोई फल की इच्छा नहीं रहा तो चित्त विशुद्ध हो गया उसी का ही अधिकार इति दर्शयन दिखाते हुए विशुद्ध सत्व है तब तो ब्रह्मज्ञान में अधिकार है इसलिए जो पूर्व में कर्म कांड उपासना अंतर्भाव है जिसमे वो हेतु हो जाएगा और ये ज्ञान हेतु मत हो जाएगा ये दोनों हेतु हेतुमत मत भाव आह विशुद्ध सत्व से भाष्य में मंत्र मंत्रवरण यहां तक हम लोग देखे थे वाक्य का आधा है विशुद्धसत्व तो निष्काम से बाह्यादन साध्य साधन संबंधा पूर्व कृताद्वा संसार विशेषो विशेषोद्भवाद विरक्त प्रत्यगात्म विषया जिज्ञा प्रवर्तुसर्था बुद्धिचित्त अंतकरण जिसका विशुद्ध हो गया विशेषेण शुद्ध थोड़ा बहुत शुद्ध तो सबका होता ही है सत्व गुण तभी रहता है थोड़ा बहुत किन्तु विशुद्ध अर्थात अधिक सत्वगुण हो जाना रजस तमस ये वासना का लक्षण है ये जब घट जाता है निष्काम सेव सत्व विशुद्ध हो जाएगा जब निष्काम हो जाएगा निष्काम सेव बाह्या अनित्यासाधन संबंधात् बाह्य जितना जितने सारे फल है वो बाह्य बाह्य अर्थात यहाँ आत्मस्वरूप के अपेक्षा बाकी सब को बाह्य कर दिया गया आत्मस्वरूप यही एक ही प्रत्यक्ष बाकी सब बाह्य है तो इसलिए आत्मस्वरूप से भिन्न जितने होंगे सब अनात्मा हो गए अनात्मा हो गए तो अनित्य हो गया बाह्या अनित्या और ये सब साध्य साधन संबंधात्में साध्य कुछ है और कुछ साधन है साधन साधन आश्रय से तो मतलब कर्म में प्रवृत्त होने से आगे साध्य की प्राप्ति होगी साध्य साधन संबंधात आगे बीच में पंक्ति है इह इत पूर्व कृत व संस्कार विशेष उद्भवात ये भी पंचमी है यहां तक जो था वाह्याद अनित्यात साध्य साधन संबंधात ये भी पंचमी है जो बाह्याद अनित्यात साध्य साधन संबंधात ये पंचमी है अपादन पंचमी है इसका अन्वय हो जाए अपादन पंचमी अर्थात से जैसे वृक्षात पतती पत्र तो वृक्षात में पंचमी किस अर्थ से हुआ ये वहां अपादन अर्थ में हुआ और कहीं हेतु अर्थ में भी पंचमी होता है जैसे कहते हैं व्याघ्राद विभेती तो भय का हेतु हो गया वो पंचमी भित्र अर्थान भय हेतु तो हेतु अर्थ में पंचमी हो जाता है तो यह प्रथम जो बाह्यात अनित्यादान पंचमी इससे क्या आगे बीच वाला पंक्ति यह कृता पूर्व कृता संस्कार विशेष उद्भवाद इसको रहने दीजिए तो साध्य साधन संबंधात विरक्त इस प्रकार के अन्वय करेंगे अर्थात तो ये हो गया अपादान इससे विरक्त हो गया क्यों ऐसा कह रहे हैं कितने तो टीका तो तो में देखिए संबंधात विरक्तस्य इति संबंधः टीकाकार दे दिए हैं। तो ये साध्य साधन संबंधात इसमें किस अर्थ में पंच हुआ? में हुआ अपादान अर्थ में। इससे विरक्त तो हो गया इति संबंधः। आगे टिका में कहते हैं तत्र निमित्त अदृष्ट से अनियतत्व आह तर्थात विरक्त हो गया साध्य साधन संबंध से विरक्त हो गया क्यों विरक्त हो गया विरक्त होने में निमित्त क्या है कहते हैं अदृष्ट ये सभी को साधे साधन संबंधों से विरक्ति नहीं हो जाते हैं उसमें लगे रहते हैं तो क्यों हो गया विरक्त कहते हैं अदृष्ट है तो अदृष्ट सबको भी होना चाहिए कहते हैं अनियत किसका अदृष्ट कितना है वो कब उतना अदृष्ट वो इकट्ठा किया इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है इतना करने से हमारा अदृष्ट हो जाएगा और हम विरक्त हो जाएंगे ऐसा निश्चित तो व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता है अनियतत्व आह इसके लिए भाष्य में जो हम लोग पंक्ति छोड़ दिए थे बीच में इह इकृता पूर्वकृतात् संस्कार विशेष ये हेतु में पंचमी है क्योंकि टीका में कह दिया निमित्त है ये निमित्त अर्थात हेतु हुआ तो ये विरक्त तो क्यों हो गया कहते हैं कि इह कृताद पूर्व कृता इह जन्म नहीं इस जन्म में कर्म करके भी विरक्त तो हो जा सकता है कुछ लोग दिखते हैं तो अर्थात बाल्यकाल में अथवा जीवन का आदिकाल में भोग थे किंतु तो ऐसा कुछ घटना होता है जिससे पूरा विरक्त तो होकर के चले जाते हैं ऐसा दिखता है ये तो शास्त्रों में शास्त्र मतलब आजकल की बात है ना निल्लो मंगलो का बात आता तो है ऐसा तुलसीदास का विषय में भी ऐसे सुना जाता है तो कैसे परिवर्तन हो जाते हैं यह जन्मनी भी कुछ कर्म से ऐसा भी हो सकता है निष्ठा पर होकर अपने वर्णाश्रम कर्म करते रहेंगे तो यह जन्मनी भी ये हो सकता है विरक्ति हो सकती है यह कृता अथवा कोई दिखते है कि बाल्यकाल से ही विरक्त हो जाते हैं उसके लिए कहते हैं पूर्व कृता द्वारा पूर्व जन्म में किया उसका संस्कार विशेष उद्भवाद और संस्कार जब उद्भव हो जाएगा अर्थात उद्भव होना अर्थात तो फल देने के लिए जब उन्मुख हो जाएगा तैयार हो जाएगा यह कृतार्थ पूर्व कृत व संस्कार विशेष उद्भवात यहाँ क्या विभक्ति है पंचम ये किस अर्थ में हुआ हेतु अर्थ में किसके हेतु हुआ ये विभक्ति के लिए तो ये दोनों से ये विरक्ति हो सकती है हम सोचते हैं कि हम पूर्व जन्म में किए हैं हमको विरक्ति हो गया है ठीक है अगर हम यह जन्म में भी और लगे रहेंगे शास्त्रीय कर्म में हमारी विरक्ति बढ़ेगी ना नहीं बढ़ेगी बढ़ेगी तो इसलिए कभी संतोष नहीं हो जाना चाहिए कि जितना हो गया हो गया ये साधन संतुष्ट हमारा जितना हो गया हो गया ये नहीं उसमें और लगे रहना है और तो धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाएगा तो आगे फिर चलेगा उसे मुताबिक यह कृता पूर्व कृता व संस्कार विशेष उद्भवाद्य विरक्त के लिए दो पंचमी दे दिए किस से विरक्त होना है और किस कारण से मतलब क्या हेतु है विरक्ति कर देने में विरक्त प्रत्येगात्मक विषया जिज्ञासा प्रवर्तते जो विरक्त हो जाएगा उसी का ही जिज्ञासा होगी किस विषय में कहते हैं प्रत्येगात्म विषया समाज कैसे कहेंगे जिज्ञासा यहाँ प्रत्येगात्मक विषय जिज्ञासा क्योंकि साध्य साधना बाह्य जितने है, अनित्य है अनात्मा है सबसे वो विरक्त हो गया तो फिर प्रत्येगात्मक विषय में ही जिज्ञासा होगी तद एतद वस्तु एक नवर टिप्पणी तद एक तस्तु देख लीजिए तदैत तो वस्तु विरक्तस्य विरक्त तत्व जिज्ञासा प्रवर्तनात्मक बस्ती अंतिम शब्द है ना नया पुराना सब में है बस्वी बस्वी है उसको बस्ती करना है अर्थात स और व के बीच में त आधा त भी जोड़ना है बस्ती ऐसा करना है स त सभी में नया पुराना सभी पुस्तक में ये त्रुटि रह गई है कार्य तत्विज्ञा प्रवर्तनात्मक वस्तु वस्तु अर्थात वसति इति वस्तु जो सर्वत्र वास करता है वासयति इति वस्तु इस प्रकार के विग्रह दिया जाता है तो अर्थात ब्रह्म वही आत्मतत्व विरक्त तत्विज्ञा प्रवर्तनात्मक वस्तु आत्मतत्व क्या करेगा जो विरक्त है उसको तो तत्व जिज्ञासा में प्रवर्तन करवाएगा जिज्ञासा मुखे न प्रत्येगात्म रूपम वाह ये जिज्ञासा किसी विषय का है कहते हैं कि अर्थात आत्म विषय का प्रत्येगात्म रूप है जिज्ञासा मुख मुख अर्थात प्रधान जिज्ञासा प्रधान अर्थात जिज्ञासा का विषय रूपेण अर्थात जिज्ञासा का प्रवर्तक रूपेण और जिज्ञासा का विषय रूपेण ये वही आत्मतत्व होगा वस्तु वस्तु अर्थात ब्रह्म आत्मा बसेस्तून उणादि सूत्र है अच्छा भाष्य में हम लोग देख रहे थे चतुर्थ पंक्ति में का पंचम तद एत वस्तु प्रश्न प्रतिवचन रक्षण या श्रुतिया प्रदर्श्यते के सीतम इत्याद्य ये जो वस्तु वस्तु अर्थात जो आत्मतत्व तो ब्रह्म क्योंकि पूर्व में है प्रत्येक आत्म विषया जिज्ञासा प्रत्येक आत्मा उसी को वस्तु शब्द से कहा जाता है अभी यह वस्तु का ज्ञान कराने के लिए प्रश्न प्रतिवचन लक्षण प्रतिवचन उत्तर इस लक्षण से अर्थात इस रूप से श्रुत्या श्रुति सुत्य के द्वारा प्रदर्श्य दिखाया जाता है केनेशित इत्याध्या श्रुतिया ये सब श्रुति मंत्र के द्वारा ठीक है विरक्तस्य भवति इत्यत्र विरक्तस्य ब्रह्म भवति कर्मफलाज्ञासा व्याति हो गया विरक्त है है तभी ब्रह्मजिज्ञा होगा जिज्ञासा तभी होगा अगर कर्मफल विरक्त है तो इत्यत्र अदमाद अर्थात अपनिषद ठके कठोपनिषद में भी ये बात कहा गया परांची खानी व्यतृण स्वयंभूस्तरा पश्य न कचिद धीर प्रत्येगा क्षुरअमृतत्व इत्यादि परांची खानी तो तो खान तो खानी नाम हो जाएगा खानी का तो इंद्रिया ने परांची अर्थात दा बाहर जाने का उनका स्वभाव है बाहर विषय को ही ये ग्रहण कर पाएगा तो इंद्रिय कोई अंतःकरण का परिणाम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और जब अंतःकरण का परिणाम को ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे इंद्रिय तो और अंतःकरण का जो प्रेरक है आत्म तत्व उनको तो कभी नहीं केवल बाहर विषय को ही ग्रहण कर पाएंगे परांसी खानी स्वयंभूस व्यतृण व्यतृत् में धातु है त्रिह त्रिह हिंसाया तो उसका बी आगे अतृणस्त ऐसे ये छादस प्रयोग है वहां तो बनेगा त्रिणम है ना तो ई हो जाएगा ई हो जाने से त्रिह के आगे रुदा दीजिए होगा स्नंग होकर के हा, हा, हो, हो जाएगा ये लम लकार का रूप है उन्हें से तीख इत सकार हल्गिया भे से लोक हो जाएगा अ त्रिगे नुदादिव्य होकर न को न हो जाएगा और त्रि अ त्रिण अगे त्रिण हो जाएगा और इन, हो अ हो आगे हो हसा हो में होकर के अतने त्रिने ऐसे रूप बनेगा लोक में छ में इस प्रकार के अत कह दिया गया त्रिहु त्रिहु उदित है है दीर्घऊत अर्थात हिंसा कर दिए कौन कहते हैं स्वयंभू पश्यति अर्थात इंद्रियों का स्वामी जो जीव तो जीव इसलिए बाहर देखता है क्योंकि जिसके पास जो साधन है उस साधन से जो हो पाना उसी को ही तो करेगा इसलिए जीव के पास साधन है इंद्रिय और उनका बाहर देखने का स्वभाव है इसलिए पराम पश्यती जीव परामंग पश्यती बाहर को ही देखता है ना अंतरात्मन किन्तु कश्चित धीरह धीरह विवेकी दी शंकरानंद जी गीता में कहते हैं धीम इति नियंत्रण कर लेता है बुद्धि को जो नियंत्रण कर पाता है साधारण क्या होता है बुद्धि चला जैसे हम लोग उसी के पीछे चले किंतु जो बुद्धि को नियंत्रण करता है इसलिए कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति तछति वानरा दूसरा उत्तरार्ध क्या है न ग् अधिक हो गया ना मत मतलब ये यत्र गच्छंती तत्र गचंती अच्छा, स्मरण नहीं हो रहा है अर्थात तो मति के पीछे चलना ये वानरों का बुद्धि है वेई नरा मतलब उत्तरार्ध है वेई नरा अच्छा ठीक है स्मरण होने से देखेंगे तमस का अधिक्य होने से स्मरण नहीं होता अर्थात आवरण कर देता है इतना। तो तमस जितना घट जाता है अर्थात सत्व जितना बढ़ता है तो वही सर्वद्वार देहेश प्रकाश उपजाते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वित तो ज्ञान सर्व इंद्रिय में अर्थात प्रकाश आ जाएगा प्रकाश ज्ञान ज्ञान अर्थात विषय को प्रकाश करना बुद्धि का कार्य है विषय को चित्त से संग्रह कर लेना किंतु अगर वो आवृत तो होकर कर रहेगा संग्रह नहीं कर पाएगा कशि धीर धीर विवेकी अर्थात जो बुद्धि को नियंत्रण कर पाता है प्रत्येगात्मान प्रत्येगात्मान ऐचक ऐचक लौंग का रूप है इच्छती अर्थात वो देखता है आवृत चक्ष चक्षु, चक्षु या उपलक्षणम जो इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया इंद्रियों को भश में कर लिया इसलिए सम के बाद दम आता है साधन सटक संपत्ति में दमो अर्थात इंद्रियों का दमन कर लेना बाह्य विषय से हटा लेना अमृतत्व इच्छन क्यों इंद्रियों को आवरण आवृत करेगा बुद्धि को क्यों विवेक युक्त करेगा कहते अमृतत्व इच्छन पहले यही होना है कि अमृतत्म इच्छन अगर होगा तो फिर इंद्रियों को नियंत्रण करेगा होने से आगे फिर विवेक दृढ़ होगा फिर आगे धीर हो जाएगा धीर हो जाने से फिर अंतरात्मा का दर्शन होगा दूसरा मंत्र भी देते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आया नास्कृत कृतना आगे वहाँ इन्वर्टेड पूरा कर दिया गया वो नहीं है वो एक ही मंत्र है त्रित के आगे इन्वर्टेड पूरा भी है फिर तद विज्ञान वहाँ इन्वर्टेड आरंभ हो भी है ये दोनों ही नहीं रहेगा तो एक ही मंत्र है तद विज्ञान स गुरुमेवागछेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्याद्याणे च ये ये कौन सा उपनिषद का मंत्र है मुंडा गोपन सर परीक्ष लोका लोकान अर्थात लोक्यते भूज्यते कर्म फलानी अस्मिन ये लोकान कर्मचितान लोकान अर्थात शरीरानी और सब जो लोक ये सब को परीक्षा करके ये सब कहा से प्राप्त हुआ कर्मचितान कर्म से कर्मणा चित कर्मचिता कर्म करके वो सब प्राप्त किया है इसको परीक्षा करना परीक्षा करना अर्थात इससे क्या मिला जब बुद्धि अधिक विवेक युक्त होता है तो दूसरों का अनुभूति से भी सीख जाता है जो हम चाहता है वो बाकी जगत में बाकी बहुतों को अब तक मिला है ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नया पदार्थ हम पहले बार चाहता है अगर ऐसा करता है तो वो तो मतलब मंदबुद्धि है जगत में किसी को नहीं मिला और हमको मिल जाएगा किन्तु जिनको सब मिला है और हम वो पदार्थ तो चाहता है तो उनको जिनको मिला है उनसे उनका क्या हो गया मुक्त तो हो गए अगर नहीं हुआ तो हमको भी वही गति होगी जो उनको हुआ है तो ये सब दूसरों का अनुभव से भी विचार करके सीख जाने का है परीक्षा लोकान यही परीक्षा करना है परीक्षा का लक्षण ये पदकृत्य में क्या कहते हैं लक्षितस्य से लक्षणम संभवती नवा ये विचार इसी प्रकार की लक्ष्य हो गया लोक कर्म करके प्राप्त किया तो ये जो लोक हो गया इसमें लक्षण हमको मोक्ष चाहिए ये संभव होगा क्या इस प्रकार की विचार कर लेना है करके ब्राह्मणों निर्वेदम आयात ब्राह्मणों अर्थात साधक मुमुक्षु निर्वेदम निर्वेदम अर्थात वेद को अतिक्रमण कर जाना वेद को अर्थात कर्मकांड को अतिक्रमण कर जाना तथा तो फलाकांक्षी नहीं होना निर्वेदम आयात आयात अर्थात वैराग्य पूर्ण हो जाए क्यों निश्चय क्या हो गया नास्ति अकृत कृत अकृत नित्य मोक्ष ये कृत कर्मणा कर्म के द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है फिर यह नित्य मोक्ष उसका ज्ञान के लिए तद विज्ञानार्थम उस आत्मतत्व का ज्ञान के लिए स गुरु अभिगच्छेत अभिगछित गुरु के पास जाए और गुरु का लक्षण कहते हैं श्रोतियंग ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रिय भी होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठा भी होना चाहिए स्त्रोत्रिये तो आपका सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं वो भी होना चाहिए नहीं तो अंतिम में सब प्रश्न जब समाधान हो जाएगा क्या तो महाराज जी ऐसे किसी को होता है क्या आपको हुआ है क्या पूछ लेगा तो फिर अगर वो नहीं हुआ है तो थोड़ा रुक जाएगा तो ये कहानी कहानी सत्य ही होगा रविंद्रनाथ जो टेबर थे उनके पिताजी का नाम था देवेंद्र वो गंगा जी में एक नौका भाड़ा करके उसमें ध्यान करते थे विवेकानंद जी को जब बैरागे हुआ वो वो गंगा जी में सर सर के तैर करके चले गए वो उठ गए उसमें नौका में उठ करके पूरा गिला है कपड़ा तो उठ करके जाके ध्यान में बैठे थे उनको पूरा हिला करके उठा दे उठा करके सीधा ये प्रश्न पूछे आपने भगवान का दर्शन किए हैं और वो देखता है गीला कपड़ा एक सोलह सत्रह का बालक है और आकर के हमको पूछता है मतलब तो उठा करके जबकि कोई दूसरे का नौका में छोड़े जा करके उठ जाए देवेंद्र नाथ समझ गए थी ये जिज्ञासु है तो उनको बोल रहे कि थोड़ा स्थिर हो जाओ पहले इतना उत्तेजित तो नहीं होना है थोड़ा स्थिर हो जाओ विवेकानंद जी उसको तीन बार पूछते हैं अब भगवान का दर्शन किए वही बात कहते हैं अब बैठो थोड़ा फिर कहते हैं आपको हुआ नहीं चल गए फिर कूद गए गंगा जी फिर आ गए तो आपको हुआ नहीं तो फिर बाद में जब रामकृष्ण के पास जाते हैं तो पूछते हैं आपको हुआ है हुआ है तो कैसे हुआ है कहते जैसे आपको देखता हूं ऐसे हुआ है तो ये अंतर होता है अर्थात कहेंगे ब्रह्मनिष्ठम भी होना चाहिए नहीं तो जो उच्चकोटि के जिज्ञास होंगे वो इतना भरोसा नहीं करेंगे प्रश्न का समाधान तो हो जाएगा तो इतना भरोसा नहीं आएगा स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम निष्ठम और कैसे जाए कहते हैं समित ही समित पाणी अर्थात तो श्रद्धा पूर्ण होकर के हाथ में कुछ लेकर के शास्त्र कहता है रिक्त हस्तम न राजानंद गुरुदेवतम राजा गुरु और देवता के पास खाली हाथ न जाए ये श्रद्धा का सूचक होता है इत्यादि अथर्वणी मुंडक में ऐसे कहा गया है टीका में आवृत चक्षु जो मंत्र में कहा गया उसका अर्थ तो कहते हैं साध्य साधन भाव उपरत करण ग्रामस चक्षु ग्रहण से मंत्र में कहा गया कि साध्य साधन भावात उपरत हो जाना यही आवृत चक्षु तो आवृत चक्षु तो खाली चक्षुद्र का बात कहा गया सकल साध्य साधन से क्यों उपरत हो जाना है तो इसके लिए कहते हैं साध्य साधन भावात उपरत करण ग्राम ग्रामो अर्थ समूह सकल समूह जिसका साध्य साधन भाव से उपरत हो गया क्यों कहते हैं चक्षु ग्रहण से दे दिया चक्षुग्रहण से उपलक्षणार्थ तो अगर ष्ठी हटा देंगे तो चक्षु उपलक्षण के लिए चक्षु गया उपलक्षण का लक्षण है श्वेत ग्रहकत्व आगे ठीक है हमें अन्वय व्यतिरक सिद्धत्व च आह अन्वय व्यतिरक किसके बीच में है यह टीका में ऊपर पंक्ति में कहा गया था कर्मफलाद विरक्तस्य ब्रह्म जिज्ञासावती और कर्मफलाद कर्मफला मतलब अविक्त तो ब्रह्म न नवती तो अन्वय व्यतिरेक इसको भाष्य में दिखाते हैं एवं ही विरक्त प्रत्येगात्म विषय विज्ञान स्रोत मंतृ विज्ञात चमथ्य उपपद्यते न अन्य एवं ही विरक्त एवं अर्थात दो मंत्र में जैसा कहा गया है सकल अर्थात साध्य साधन लक्षण ये लोक ये सबसे जो विरक्त हो गया प्रत्येगात्म विषय विज्ञानम प्रत्य को विषय करने वाले विज्ञान जो वेदांत तो विचार स्रोतुम मन तुम च साम उपय वो श्रवण कर सकता है मनन कर सकता है आगे विज्ञान अर्थात निदिध्यासन में कर सकता है तो निदिध्यासन उसी को विज्ञान शब्द से कहा गया जहाँ ये बृहदारम्यु में विचार आता है वहाँ कहा गया आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो इति। वही मंत्र का अंति में फिर कहते हैं आत्मनो वा अरे श्रवण मननेन, मनन दर्शन श्रवण न जब उपक्रम में कहते हैं कहते कि निदिध्यासन और जब उपसंहार में कहते हैं विज्ञान कहते हैं क्यों इस प्रकार वहां भी कहे जाना चाहिए थे कि श्रवण है ना मनन है ना ध्यान है न इस प्रकार कह सकते थे विज्ञान क्यों कहते हैं कहने अगर ध्यान कहेंगे तो ध्यान शब्द से जो साधारण ध्यान समझ जाते हैं उसी प्रकार की संशय हो जाता इसी प्रकार इसलिए विज्ञान कहें जो विज्ञान है वो भी एक ध्यान है यहाँ विज्ञान का था निधि ध्यासन निदिध्यासन है वो भी एक ध्यान है किंतु सभी ध्यान निधि नहीं है क्योंकि जो निदिध्यासन ध्यास ध्यान है ये आरोप वाला ध्यान नहीं है हम शिवलिंग में शिव जी का आरोप करके ध्यान करते हैं इसको ध्यान कहा जाएगा ये आरोप भी हो सकता है किंतु निदिध्यासन वाला जो ध्यान है ये आरोप नहीं ये समझ गया मैं ही वो हूं मैं वो हूं अर्थात जिसको तुम पदार्थ शोधन होकर के अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है वो ही ये रिधि करेगा तो यहाँ कोई आरोप नहीं है मैं शुद्ध हूँ कूटस्थ हूँ इसको निश्चय हो गया है और उसी का ही आगे वो ध्यान कर रहा है। तो ये आरोप नहीं है इसलिए तो सामान्य ध्यान का संशय नहीं हो जाए इसलिए आगे विज्ञान ऐसे कहा गया उप पदे अर्थात जो साध्य साधन लक्षण से विरक्त होगा उसी का ही प्रत्येगात्मक विषय में श्रवण मनन अथवा ये विज्ञान इत्यादि हो सकता है न अन्य था भाष्यकार कह रहे न अन्यथा अर्थात प्रकार दो कहते हैं इसी को तो ब्रह्मसूत्र में भी अर्थात जिज्ञासा उसमें भी भाष्यकार पंक्ति को बहुत करके कहें तेसु ही सत्सु ब्रह्म जिज्ञासा भगवती फलावसाना अति इस प्रकार कहते हैं वहाँ भी कहते हैं न विपर्य अगर विपर्य है तो नहीं होगा तो वहाँ शंका भी दिखाए है कि विपर्य बहुतों का ये अर्थात साधन से तुष्ट दृढ़ नहीं है तो भी तो प्रमोजी ब्रह्मो जिज्ञासा में लगे रहते हैं अर्थात तो वेदांत तो विचार इत्यादि करते हैं तो कहते हैं हाँ कर सकते हैं किंतु फला नहीं होगा अर्थात तो उनको निश्चय ज्ञान संशय विपर्य रहता ये नहीं होगा लग सकता है अगर तो लगेगा किंतु जब असल परीक्षा मुहूर्त आएगा उस समय में वो तादात्म्य बोध तो रहेगा तो छुटकारा नहीं होगा ये दृढ़ करके कहते हैं अन्य था प्रति अभीषय क्षिप्तस आत्मजिज्ञा से कथित जाता न फलावसान यहाँ भी बात स्पष्ट करते हैं फलसान सूद्रयागा अविक्त जो विरक्त नहीं हुआ है साध्य साधना ये सब फल से बहिर्विषय क्षिप्त बहुवी बहिर्विषय आक्षिप्तम चेतो यश ऐसे है जो है बाहर विषय में बाहर अनात्मा विषय में फल प्राप्ति लोक प्राप्ति ये सब में बहिर्षय आक्षिप्तम चेतो यश मतलब यहाँ पेट वाला है ठीक है ठीक है वहाँ वो नहीं है अंतस्त नहीं वाला है वहाँ पेटीरा वाला ही है बहिर आगे विषय वी में तो वी है मतलब अंतस्थ है वहां तो चाहिए वो तो वी पूर्व को वो तो सीमा बंधन धातु है तो वी वहां उपसर्ग है अच्छा बहिर् तो वर्ग वाला ब वा होगा आगे विषय विषय अंतस्थ वो अंतस्थ होना चाहिए बहिर्षय संशोधन किया बहि विषय बहिर्षय आक्षिप्तम चेतो यश जिनका चित्त उसमें चित्त रहता है अर्थात उसी में चलता है आत्मजिज्ञासा एवं अनुपन्न उनका तो आत्म जिज्ञासा ही ये उत्पन्न ही नहीं होगी और कथन चित जाता अगर जिज्ञासा हो गया वेदांत श्रवण में भी अगर वो अर्थात रुचि धीरे धीरे रखने लगे तो भी न फलावसाना फल प्राप्ति नहीं होगी अर्थात मुक्त नहीं हो जाएंगे दृष्टांत देते हैं शुद्र याद आदि व क्यों कहते हैं अधिकार नहीं है शुद्र यज्ञ अनवकृप्त ऐसे कहा जाता है यज्ञ में उसको अधिकार नहीं है विशेष तो यज्ञ में केवल अधिकार है सभी में नहीं है तो जिसमें अधिकार नहीं है अगर वो करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा जैसे कहा जाता है कि जो सब अध्ययन करते हैं वैद्य शास्त्र अध्ययन करेंगे उनसे पहले कि तो प्रवेशी परीक्षा होती है परीक्षा पास करेगा तो उसको योग्यता हो जाएगा अध्ययन करेगा अध्ययन करेगा तो अंतिम में भी परीक्षा देकर करेगा तो उसका हाथ में प्रमाण पत्र आ जाएगा सर्टिफिकेट अगर वो प्रथम में परीक्षा प्रवेशिका पास नहीं किया अर्थात योग्यता नहीं हुआ किंतु जाएगा पाठ चलता है बैठ जाएगा तो पूरा पढ़ लेगा अंतिम में ना परीक्षा दे पाएगा ना उसका हाथ में प्रमाण पत्र दे आएगा इसी प्रकार के अधिकार नहीं है तो फल नहीं होगा हम कर सकते हैं कर्म कर्म करने में स्वतंत्र है किंतु फल में हम स्वतंत्र नहीं है यद्यपि टीका में आगे यद्यपि एवनिषद कर्मकांड संबंधो अस्था उपनिषद्जन्य ज्ञान से निष्प्रयोजनवा नोपनिषद व्याख्यारम्भ संभवती आशंक्य आह पूर्वपक्ष अभी दूसरा कह रहा है उपनिषद कर्म कांड के साथ संबंध आपने हेतु हेतु मदभाव ये सम्बंध आप निर्णय कर दिए जो कर्मकांड उसका निष्ठा पर होकर निष्काम भाव से करेगा उसे विरक्त होगा आगे उपनिषद श्रवण मनन में वो प्रवृत्त होगा ये बात कह दिए ठीक है यद्यपि ग्रहण कर लिया पूर्व पक्ष तथापि उपनिषद जन्य ज्ञान से निश्चय हो गया कि हम कूटस्थ निष्क्रिय दिर्गुण ऐसे हम आत्म तत्व तो है निष्प्रयोजनवाद दो रोटी भी नहीं मिलेगी उपनिषद ज्ञान हो जाने से दो रोटी भी नहीं मिल जाएगी पूर्व का कहना है निष्प्रयोजनवाद उपनिषद व्याख्यारम्भ उपनिषद का व्याख्या का आरंभ न संभवती पहले कह दिया न उपनिषदो व्याख्यारम्भ व्याख्यारंभ संभवती उपनिषद का व्याख्या ये आरंभ नहीं किया जा सकता है प्रयोजन नहीं है तो ये प्रयोजनम अनुद्देश्य मन लोग भी न प्रवर्तते और हम लोग तो विचार करने वाले हैं प्रयोजन नहीं दिखेगा तो क्यों करेंगे अच्छा ये तस्मात भाष्य में प्रत्य गात्म, प्रत्य गात्म ब्रह्म ज्ञा संसार बीज अज्ञान कामकर्म प्रभृतिणम अशेष तो निवर्त उसका अर्थ कहते हैं जो प्रत्येगात्म है वही ब्रह्म है और उसका विज्ञान अर्थात तो वह एक ही है कल्पित है इस प्रकार के निश्चय होना प्रत्यक प्राकूल्यन वंशति प्रकाशते प्रातिकुल्यन अर्थात तो अहम कह करके अहंकार का जो स्वरूप साधारण अवस्था में अनुभव में आता है मैं मैं कहने से मैं ये परिचिन हूं शरीर वाला हूं और दुख रूप हूं इस प्रकार के सब जो भान होता है उसका प्रातिकूल्य वही परित्येन प्रकाश होते ज्ञा देते आत्मतत्व तो, इसलिए उसको प्रत्येक कहा जाता है प्रातिकूल्य प्रकाश होते प्रातिकूल्यन प्रतिकूल भाव वैपरीत्यु गुस्थ का प्राकूल्यपनिषद व्याख्यारम्भ संभवती भाष्य में देख रहे थे एक तस्मात्त प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान प्रत्यगात्म जो है वही ब्रह्म है तो जो हम वास्तव स्वरूप है वही ब्रह्म अर्थात वही जगत अधिष्ठान है अर्थात जगत हमने कल्पित है इस प्रकार की विज्ञान निश्चय हो जाने से संसार बीजम अज्ञानम संसार से बीजम मूल कारणम अज्ञानम अज्ञान होने से आगे क्या होगा कहते हैं काम तो अपने से भिन्न देखेगा भिन्न देखेगा तो कोई उसमें प्रयोजन सिद्ध करने वाले लगेंगे उस तद विषय का काम होगा इच्छा काम होने से आगे कर्म कर्म में प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति का कारणम अशेषत्व निवर्तते जो अज्ञान है काम कर्म प्रवृत्ति का कारण वो अशेषत्व निवर्तते अशेषत्व अर्थात कुछ शेष बच जाएगा इस प्रकार की नहीं है प्रमाण देते हैं तत्र को मोह कह शो कम एक तो ये कौन सा उपनिषद का है ईशावा से अभी पूरा हुआ यवाणी भूतानी आत्मी बाभूत बीजानत जिस अवस्था में सारे भूत आत्मतत्व तो ही हो गया अर्थात मैं ही एकमात्र ही मात्र आत्मतत्व तो हूँ बाकी सब शरीर मनोबुद्धि जगत ये तो सब कल्पित ही है तु मोह और मोह अर्थात चित्त वैचित्य कुछ विरुद्ध ग्रहण नहीं होगा कह शोक शोकर उपलक्षित संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी ये सब नहीं रहेगा एकत्व अनुप्यत एकत्व वही ब्रह्म है वही आत्मा है जगत अधिष्ठान है अनुपश्यत अनुपश्चा पश्चात शास्त्राचार्य उपदेशा पश्यत जानत जानने वाले का मंत्र वर्णन ऐसे ये मंत्र भाग में है तो ये शुक्ल यजुर्वेदी और दोनों शाखा में है ये मंत्र भाग में ईशावासी है और दूसरा ये सान्दोग्य का देते हैं तरस ये शोकम आत्मविद ये नारद जी जाकर संत कुमार को ये कहते हैं तो हम आप जैसे महापुरुषों से सुने हैं आत्मविद शोकम तरती शोक उपलक्षित संसार आत्मज्ञान जिसको होता है वह संसार का अतिक्रम कर जाता है असंग कूटस्थ निष्क्रिय निर्गुणा इस प्रकार निश्चय हो जाता है तो फिर करता भोगता दु, सुखी दुखी ये सब बोधन नहीं रहेगा इति टीका में अच्छा आगे भाष्य में भिद्य हृदय ग्रंथिश् छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चाश तस्मिन् दृष्टे परावरे हृदय ग्रंथिशिंथि ग्रंथि कहते हैं चिदड़ ग्रंथि चिद्जड़ अर्थात आत्मा अनात्मा का ग्रंथि अनात्मा अहंकार आत्मा शुद्ध चैतन्य तो ये दोनों का बीच में ग्रंथि अर्थात इतर इतना भ्यास मैं वास्तविक आत्मा हूं किन्तु अहंकार के साथ अध्यास करके अहंकार का जो धर्म है सब उसको अपने में आरोप कर लेना ये इतना तरह अध्यास ये हो गया ग्रंथि और सर्व संशया छिद्यंते तो जब निश्चय हो जाता है जगत कल्पित तो है एकमात्र तत्व तो तो है बाकी कोई संशय नहीं रहेगा अश कर्माणी क्षीयंते अश कर्माणि क्षीयंते कर्माणि अर्थात सारे कर्म उसका श हो जाते हैं कर्म आहुवचन दिया है इसको लेकर विचार देते हैं अर्थात ज्ञानी का दृष्टि से प्रारब्ध कर्म भी नहीं बचता है तस्मिन परावरे दृष्टे परो होती अवर पर अर्थात हिरण्य वो भी अवर अर्थात निकृष्ट है जिस परमात्मा से वो तस्मिन दृष्टे सति सती सत्तम है उस परमात्मा का अनुभव हो जाने से ये सब सिद्ध होता है कोई कर्म नहीं रहते संशय नहीं रहता और अपना स्वरूप निश्चय हो गया इत्यादि श्रुति ये सब श्रुति भी ये निश्चय करता है समुचयवादीनों अभिप्रायम संकते समुचयवादी भगवान भाष्यकार का ये प्राय सभी उपनिषद का उपघात में उपघात में ये बात रखेंगे कि समुच्चेवादी अर्थात ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते रहने से तभी मोक्ष होगा तो इस प्रकार के अर्थात संन्यास मतलब इसे इतना सिद्ध नहीं हो पाएगा और भगवान भाष्यकार का अवतार हुआ था कुछ विशेष सिद्ध करने के लिए तो वो सिद्ध करने के लिए जो चाहिए वो करेंगे जैसे बुद्ध का भी अवतार हुआ था हिन्दू लोग मानते हैं बुद्ध को भी अवतार रूप से उनका ये जन्म हुआ था जो सिद्ध करना है वो करने के लिए जो करना है वो सबको करेंगे वेद को भी आवश्यक अखंडन कर दिए तो तात्कालिक जो पशु हिंसा का निराकरण करने के लिए वो, वो काम कर दिए कहते हैं बाद में भगवान भाष्यकर आए उनका दूसरा रहा मतलब कार्य तो वो फिर इसको सिद्ध करना है तो इसलिए सन्यास चाहिए तो सन्यास चाहिए इसलिए समुचे वादी का सर्वत्र निराकरण करते हैं ज्ञान होने के बाद फिर और कोई कर्म करना है वो नहीं है जब विविदिशा ही हो जाती है जिज्ञासा हो जाती है तभी और कर्म नहीं कर पाएगा ज्ञान होने के बाद ये कहां संभव है फिर तो समुचे वादियों का अभिप्राय इसको शंका करके आगे विचार आरंभ करेंगे ये प्रकरण आज हम लोग यहाँ तक ओम तो।